कौशीत की ब्राह्मणोपनिष्ध्याणमाशस्ताचंद्रमसम दृश्यमन उपतिषे तैतृता सोमो राज पंचमुखों प्रजापति मुखम तेन मुखे रागोशी तेन मुख्य महामनाद कुत एक मुख तेन मुखे विशोस्सी तेन मुखेन महामन्नाद कुक मुख तेन मुखेन पक्षिणसी तेन मुखेन महामन्नाद कुर्भविष्ठ एक मुख तेन मुखे देवकमसी तेन मुखे महामन्नाद कुय पचम मुख तेन मुखे सर्वाणी भूता न्यस्थ मुख्य मना कुरुमास्माक प्रजया पशुरवक्षिष्टा जोष्मा च व्युस्म तजया पशुरवक्षीय स्वेती मा आदित्यस्य मावृत मवृत आदिवृतन्म्वा वर्तन दक्षिण बाहूमें अब यहाँ पर एक अन्य प्रकार की उपासना बतलाई जाती है पूर्णिमा के दिन सायकाल में जब पूर्व दिशा में चंद्रदेव का दर्शन होने लगे तब उस समय पूर्व मंत्र में बताई गई रीति के द्वारा उन चंद्रदेव को अर्घ्य समर्पित करें। उपस्थान के समय निम्नांकित मंत्र का पाठ करना चाहिए सोमो राजा चक्षण आदित्यवृतम इस मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है हे सोम संसार प्रकृति रूपा उमा के साथ रहने वाले तुम सोम नाम वाले राजा हो तुम सभी लौकिक एवं वैदिक कार्यों में प्रवीण हो तुम पांच मुखों से युक्त प्रजापति हो प्रजापति के रूप में संपूर्ण प्रजा का पालन करते हो ब्राह्मण तुम्हारा एक मुख है उस मुख के द्वारा तुम छत्रियों का भक्षण अर्थात दमन करते हो उस मुख द्वारा तुम मुझे अन्न को खाने एवं पचाने के सामर्थ्य प्रदान करो छत्री तुम्हारा तो एक मुख है उस मुख से तुम वैस्यों का भक्षण अर्थात उन पर शासन करते हो उस मुख द्वारा तुम मुझे अन्न का भक्षण करने एवं पचाने की शक्ति से संपन्न बनाओ शेण अर्थात बाज भी तुम्हारा एक मुख है तुम उस बाज मुख से पक्षियों का दमन करते हो उस मुख से तुम मुझे अन्न का भोगने वाला बनाओ अग्नि भी तुम्हारा एक मुख है उस मुख के द्वारा तुम इस्लोक का दमन करते हो उस मुख द्वारा मुझे भी अन्न का उपभोग करने वाला बनाओ पांचवा मुख तो तुम में ही है उस मुख के द्वारा तुम समस्त भूत प्राणियों का संहार करते हो उस मुख द्वारा मुझे भी अन्न का उपभोग करने वाला बनाओ तुम मेरे प्राण संतान एवं पशुओं से हमें कमजोर न करो वरन जो हमसे द्वेष भाव रखते हो तथा जिससे हम द्वेष रखते हैं उसे संतान प्राण और पशुओं से नष्ट करो मैं मंत्राधिपति देवता का एवं तुम्हारी संचरण क्रिया का अनुसरण करने वाला हूँ इस प्रकार से युक्त मंत्र का पाठ करते हुए दाहिनी भुजा को बारंबार घुमाएं तथा बाद में भुजा नीचे कर ले अथ संवेशाई हृदय अभिमृषेद्य सु हित मंत प्रजापत मन्दे हम माम तद्विद्वांस ते न महम रुद्रमितिना हाथ मात प्रवाह थी इस प्रकार से सोम की प्रार्थना करने के बाद गर्भाधान के लिए पत्नी के पास में बैठने से पहले उसके हृदय का स्पर्श करें उस समय नीचे लिखे मंत्र का पाठ करें मंत्र इस प्रकार है यत् सुथीवे पौत्र मघम रुदम इस मंत्र का भाव इस प्रकार है हे सुंदर सीमंत मांग वाली सुंदरी तुम सोम रूप वाली हो तुम्हारा हृदय प्रजा अर्थात संतति का पालक है उसके अंदर जो सोम मंडल की तरह अमृत राशि दुग्ध निहित है उसे मैं जानता हूँ अपने को मैं उसका पूर्ण ज्ञाता मानता हूँ इस सत्य के प्रभाव से मैं कभी पुत्र से संबंधित शोक से न रहूँ अर्थात मुझे पुत्र का शोक कभी भी न झेलना पड़े इस तरह की प्रार्थना करने से साधक के संतान की मृत्यु नहीं होती अथ प्रोश्यायन पुत्र मूर्धान अभिमृषेत अंगादंगा संभवसी हृदि जायसे आत्मात्रवीथ स जीवशरद सतमसा वितिमा से गृहनातीस्मा परशुर्भव हिरण्यमस्त्रितिम भवते जो वै पुत्रनामासी सजीव शरद सतमसावी ना गृह प्रजापति प्रजा पर्यृहनाद्यन उक्ता परगृण्णामम्य साध ना नामास्य थाथा दक्षिण कर्णे जपतस्मे प्रयन्धी मगवनजीव सिन्नीतिषा द्रविणा धेही थे सब्येम मां चित्ता म्यतिष्ठा मां शतः आयुषो जीवपुत्रेना मुर्धा अवजिघ्रम्य सात्री सात्री त्रिमुर्धा अवजिघ्रेद िकारिणा त्रिमूर्धाभकुआ इसके पश्चात् अब दूसरी उपासना का वर्णन करते हैं परदेश में रहकर कर वहाँ से वापस आया हुआ व्यक्ति अपने पुत्र के मस्तक का स्पर्श करते हुए निम्न मंत्र को पढ़े अंगाधअंगा संभव संभवसे सरदह सतम असौ मंत्रार्थ अमुक नाम से युक्त हे पुत्र तुम नरक से पार करने वाले हो तुम मेरे अंग प्रत्यंग से उत्पन्न हुए हो मेरे हृदय से तुम्हारा प्रागट्य हुआ है तुम स्वयं मेरे ही आत्मस्वरूप हो तुमने ही हमारी अर्थात हमारे वंश की रक्षा की है हे पुत्र तुम सतायु हो यहाँ असौ की जगह पर पुत्र के नाम का उच्चारण करना चाहिए और साथ ही नामोच्चारण के समय निम्न मंत्र का पाठ करना चाहिए अस्मा भव सतम असौ इसका भावार्थ इस प्रकार है हे वस््य तुम पत्थर कुठार एवं बिछा हुआ सुवर्ण बनो अर्थात तुम्हारा शरीर पत्थर की तरह सुगठित बलवान स्वस्थ एवं निरोग बने तुम कुठार के सदृश शत्रुओं का दमन करने वाले तथा सुवर्ण राशि की तरह सभी के प्रिय बनो समस्त अंग अवयवों का सारभूत संसार वृक्ष का बीज रूप जो दिव्य तेज है हे पुत्र वह तेज तुम ही हो तुम सौ वर्षों तक जीवित रहो यहाँ पर फिर से असौ के स्थान पर पुत्र का नाम लेना चाहिए और साथ ही निम्न मंत्र का पाठ भी करना चाहिए ये न प्रजापति ही असौ प्रस्तुत मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है हे पुत्र प्रजापति ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि को नष्ट न होने देने के लिए उसे जिस तेज से युक्त करके अनुग्रहित करते हैं उसी तेज से तुम भी युक्त हो हे पुत्र मैं तुम्हें सभी तरह से स्वीकार करता हूँ तत्पश्चात यहाँ भी असौ के स्थान पर पुत्र का ही नाम उच्चारण करें तथा पुत्र के दाहने काल में नीचे लिखे मंत्र का पाठ करें असमें प्रयन भी द्रवणानिधे ही मंत्रार्थ इस प्रकार है हे मघवन आप सरल भाव का आश्रय लेकर इस पुत्र को संरक्षण प्रदान करें पुनः इसी मंत्र को बाएं कान में जपें तत्पश्चात पुत्र के मस्तक को सूंघे तथा इस मंत्र का पाठ करें माँ छिन्था मां मूर्धानम अभजिघ्रामी अचौ इस मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है हे पुत्र संतान परंपरा का उच्छेद न करना मन वाणी एवं शरीर से तुम्हें कभी कष्ट ना हो तुम सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहो मैं तुम्हारा अमुक नाम से प्रख्यात पिता तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारे मस्तक को सूंघ रहा हूँ यहाँ पर असो के स्थान पर पिता को अपना नाम लेना चाहिए इस मंत्र पाठ के बाद तीन बार पुत्र का मस्तक सूंघे तत्पश्चात निप्न मंत्र को पढ़कर मस्तक के सभी तरफ तीन बार हिंकार हिम शब्द का उच्चारण करे गवाम ता हिंकारोमी वस् गवें जिस तरह से अपने बछड़े को बुलाने के लिए रंती है वैसे ही प्रेम पूर्वक मैं भी तुम्हारे लिए करता हूं। अर्थात हिंकार द्वारा तुम्हें बुलाता लिएमर एक तय ब्रह्म दीप्यते यथई तेन्ज्ज्वल्यामेव गति प्राण एक ब्रह्म दीप्यते यदा दृश्यतेथतन्म्रीय जन्म दृश्यते तस््रमसमें तेजो गति वायु प्राण एक ब्रह्मीप्य चंद्र यच्चंद्रमा दृश्यते यथतन्म्रीयते जंद दृश्यते तरह विद्युतमे तेजो गति वायु एकदद ब्रह्म दीप्यते यद्योततेथतन्म्रीयते तस्य वाजुम तेजो गति वाजुँ तावा तावाएता सर्वा दीवता वाजुम वा प्रवेश वाजौ मृता मिघ्यन्ते तस्मानुदीरत इतदेवत अथाध्यात्म देव परिमर के रूप में प्राण की उपासना अब इसके अनंतर देवों से संबंधित परिमर का वर्णन करते हैं अग्नि एवं वाणी आदि देवता है ये सभी क्षीण अथवा मृत होकर महाप्राण प्रवाह में ही विलीन होते हैं इस ब्रह्मरूप प्राण को ही यहाँ पर परिमर कहा गया है यहाँ यह जो प्रत्यक्ष रूप में अग्नि प्रज्वलित है इस रूप में स्वयं ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है जब अग्नि नहीं जलती है तब उस मृद अर्थात बुझी हुई अग्नि का तेज सूर्य में ही विलीन हो जाता है इस प्रकार सूर्य जब दृष्टिगोचर नहीं होता तब उसका तेज वायु और प्राण में विलीन हो जाता है यह जो चंद्रमा दृष्टिगोचर हो रहा है निश्चय ही इस रूप में ब्रह्म ही दीप्तमान हो रहा है चंद्र जब वह दृष्टि नहीं होता है का तेज भी प्राण एवं वायु को प्राप्त हो जाता है यह जो विद्युत कौंधती है निश्चय ही उस रूप में ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है जब यह नहीं कौंधती है तब मानव यह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है उस समय विद्युत का तेज वायु एवं प्राण को प्राप्त हो जाता है वे सभी प्रसिद्ध अग्नि सूर्य चंद्रमा एवं विद्युत स्वरूप सभी देवगण प्राण में प्रविष्ट होकर स्थिर रहते हैं वायु अर्थात आधिदैविक प्राण में विलय को विद्युत प्राप्त होकर वे विनष्ट नहीं होते वरन पुनः उस वायु से ही उनका प्रागट्य होता है इस तरह से यह आधिदैविक दृष्टि हुई अब आध्यात्मिक दृष्टि बतलाई जाती है ए